अष्टक्र ब्रह्मभूतं इदं भूत साम किंचीस्य स्भा नएम्य शुदस्फूरण दृश्य भाव्यत क्वा विधि क्वच वैराग्यं क्व्याग क्वी स्फुत प्रकृति पश्यत क्व क्वच्वा मोक्षा क्वर्ष क्व विषादीता बूदिपर्यत मयात्र विवाते निर्मोनीरकार निकामशोभते बुध अक्ष ग आत्मा पश्यतो मुझ क्वीं ब्रह्म भूतमीद किश्चिना स्थिति निश्चय अलक्षण शुद्ध स्वभावे ना शाम यह सब प्रपंच कुछ भी नहीं है ऐसा जानकर ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य स्फुरन वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है एक एक शब्द को ठीक से समझना जैसा अष्टवक्र कहें वैसा ही समझना अपने अर्थ मत डालना पहला शब्द है प्रपंच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 उस आदमी ने जमीन साफ़ की उस आदमी ने जमीन पर हल बखर चलाए और फिर वह आदमी अचानक खड़ा हो गया उसने कहा सम्राट से कहा आप कृपा करके यहाँ आ जाएं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर न हो वही इन मोतियों को बोए मैं तो चोर हूँ मैं इनको नहीं बो सकूँगा और बोऊँगा तो ये व्रथ चले जाएँगे इन मोतियों की ये खूबी है ये उगेंगे तभी जब कोई ऐसा आदमी बोए जो अचोर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 मछलियाँ पकड़ता एक बाल्टी में डाल देता और कुछ कैंकड़े पकड़ लेता तो उनको दूसरी बाल्टी में डाल देता मछलियाँ जिस बाल्टी में डालता उसके ऊपर तो उसने ढक्कन ढांक रखा था और कैंकड़े जिसमें डालता बिना ढक्कन के छोड़ दिया था और 250 कैंकड़े उसमें बिलबिला रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे चढ़ रहे थे गाँव के एक राजनेता नेताजी घूमने निकले थे उन्होंने खड़े होकर देखा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 तुम रथ में चुपचाप बैठो वही सारथी है तुम नाहक बीच बीच में आ जाते तुम्हारे बीच में आने से अड़चन पड़ती तुम्हारे जीवन में अगर दुख है तो तुम्हारे कारण अगर कभी सुख होगा तो उसके कारण शुद्ध स्फूरण रूपस से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 पर जरूरत क्या थी ठीक इस देश में उत्तर दिया गया है उत्तर है लीलावत ये जो इतना विस्तार है ये किसी कारण नहीं है इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं इसके पीछे कोई व्यवसाय नहीं है इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है ये अलक्ष्य है फिर क्यों है जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसा परमात्मा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 जहाँ कोई कारण नहीं वहाँ चिंता का कोई उपाय नहीं और अनंत रूप से प्रकाशित स्फूर्त प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है कहाँ हर्ष कहाँ विषाद इस फर्तो तो अनंतरूपेण प्रकृतिम चन्ना पश्यता क्वा बंधा क्वा चवा मोक्षा क्वा हर्षा क्वा विषादता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 क्या हुआ है तंतु प्रेरित गात्र हो तुम एक पुतले मात्र हो तुम इस जगत की नाटिका के क्षण भंगुर पात्र हो तुम इसलिए हर भूमिका में रंग भरो तुम भूमि जा में बन सको निरपेक्ष तो फिर क्या दुआ क्या बद दुआ है मन कहाँ है क्या हुआ है जैसे ही ज्ञानी अपने दृष्टा में ठहरता दृश्य से हटता और दृष्टा में ठहरता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 और फिर कैसा मोक्ष उससे मुक्त होने का प्रश्न भी कहा है हम उसके साथ एक वह हमारा स्वभाव है, वही हमारा रस है। अनि ही सोपता है बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते इस सूत्र को खूब ध्यान से समझना निर्ममो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 कुछ सोच नहीं रहे चल रहे हैं और कुछ सोच नहीं रहे सोच ठहरा हुआ है इस ठेरेपन में ही तुम अपने में डुबकी लगाओगे इस ठहरेपन में ही इस स्फुरना होगी समाधि जगेगी बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्र विवर्तते निर्ममो निरअंकारे निरअंकारो निष्कामा शोभते बुधा अक्षय गत संतापम आत्मा पश्यतो मुने क्वा विद्या विश्वा क्वा देहो अहम ममेति वा अविनाशी और संताप संतापरहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या कहाँ विश्व कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले अक्षयम मन क्षण भंगुर देखा तुमने विचार जाता देर नहीं टिकता एक विचार आया आया गया तुम रोकना भी चाहो तो भी जाता देर नहीं टिकता तुम एक विचार को थोड़ी देर रोक के देखो तुम पाओगे नहीं टिकता तुम लाख कोशिश करो वो जाता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 अपमान हो गया इस विचार से दुख होता है खलील जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है एक आदमी परदेश गया ऐसे देश जहाँ उसकी भाषा कोई समझता नहीं एक होटल के सामने खड़ा है लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं वो सोचने लगा क्या है यहाँ जाके मैं भी देखूँ इतने लोग आते जाते बड़ा महल जैसा मालूम होता है गरीब आदमी गरीब देश से आता वो भीतर चला गया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 हांस हंसे उलझन के झुरमट में किरणों के हिरण शहरों की भीड़ में नन्हे से गांव की क्या विसात हो ना हो प्रण हाथ गए तटने आघात सहे भावी के सुख सपने लहरों के साथ बहे तूफानी ज्वार में कागदिया नाव की क्या विसात हो न हो भेद भरे राज खुले सुख दुख जब मिले जुले बाबरिया दृष्टि धुली आंसू के तुहिन घुले कालज राह पर क्षण जीवी पांव की क्या विसात हो न हो हमारी समझ बड़ी क्षण जीवी है हमारे पैर बड़े कमजोर हमारी बुद्धि तो ऐसी है जैसे बड़े गहन अंधकार में जरा सी रोशनी है बस जरा झिलमिलाती रोशनी अब मरी तब मरी